गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम जी महाराज के वचन। जी गया, और भी बालक ना बैठ गया एक लोग जाल के नीचे वृक्ष के तला बैठ गया अरे लंगोट तन पर कपड़ा एक भी कोई ना मैं सोची शाम ना बढ़ूंगा घर में एक दिन में देखेंगे दुनिया की एक कृष्ण दो गया था सबने बेरा अरे उसने बेरा था उसकी घरवाली ने कि सुदामा जी विपर जी और वो तो, जांगे तो ने जगह जाएंगे सोचेंगे ये मकान भी वो वो जान में बैठी थी कि कब आवे बैठ के के नीचे जब जाती है शाम के समय रात्रि में आया था वो कह लगी कि चाल कर पाए अरे से बढ़िया बढ़िया कपड़े पैर रीवा भी खूब तीर त्याल ला गई उसने सोचाइया भी गई काम तो अब भाई मारे घर में पैरने के मैं था अलियो के कह तने रोकतने भगवान कृष्ण ने अपना महल बना दिया महल बना दिया क्यों कर बना दिया महल मैं तो वहां उसके साथ ही तो रह रहा था उसने बना दिया विश्वकर्मा आए थे यहाँ पे और धन भी दे गए मौज माच अपनी फिर भीतर बड़का बहुत रोया नोला जी मधु पाप की जीव था मन गलत विचार करे आपके प्रति आप, आप जान ही क्योंकि तीन लोग के ये मालिक हैं, इतना सुख ये जरूर दे सकते ये नहीं कह सकते कि ये को नकारा सकती है लेकिन जो असली संकट है जन्म और मरण का ये को न काट सकते सबसे बड़ा दुख है अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को हमने ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक माना सुदामा का मकान बना दिया बहुत बढ़िया और दन दे दिया इसके साथ साथ कबीर साहब की हम तुलना करते हैं भगवान की संज्ञा में एक तैमूरलंग नाम का मुसलमान लुहार था इतना गरीब था कि समय पर उनकी रोटी भी नहीं मिलती थी एक आधी बार लेकिन पिछले संस्कार आत्मा गणी बढ़िया थी कबीर साहब के हंस थे वे क्या हुआ उसकी मां बहुत बागवान थी उसकी मां बहुत बागवान थी कोई भी द्वार पा जाता तो आप भूखी सो जाती अतिथी रोटी खुआया करती एक दिन कबीर साहब वहां पहुंच जाते हैं तैमरलंग पंद्रह सोलह साल की आयु का लड़का था गरीब इतना था कि किसी गांव वालों की बकरियों का पाली जाता था छठे महीने उसको अन्न दे देते थे कुछ वस्तु दे देते थे जैसे छह महीना में पाली को पहले दाने कनक हो जाती वो दिया करते थे अपनी भी एकाध बकरी ले रखी थी कुछ दूसरों के चराया करते थे किराए पर और शाम के समय ओवर टाइम करता था एक लोहार के ऐरन के ऊपर गणमारन का और उसकी वो दूसरा लोहार जो है उसको भी महीने छठे महीने जो है कुछ दान दाने वाणे दे देता था कनक से इतना टोटे में था बेचारा मां बेटा दो थे पिता था कोने एक दिन कबीर साहब पहुंच जाते हैं दोपहर का समय तैमरलंग खाना खा रहा है अपनी सुखी लुखी रोटी कबीर साहब वहां जाकर बैठ जाते हैं तैमुरंग बोला महात्मा जी खाना खाओगे कहने लगा भाई भूख तो लगी है आगे तेरी सलाह देख लो नोला जी तुमने रोटी खा ली अभी घर से बनवा कर लाऊ आप मेरी बकरियों को देखना बेड़ो को पाली मैं अभी आया गांव के गोरे बैठे थे दस किले पर गांव था अपनी माँ को कहा माँ ऐसे ऐसे एक महात्मा है रोटी चावे बोला बेटा ही बनाई चाव में दो रोटी का आटा था दोनों बना बनाकर तैयार करके और गे लोली चल बेटा मैं दर्शन भी कराऊंगी बर्तन भी ले आऊंगे और तू तो पाली रह जाना अच्छा माँ दोनों माँ बेटा एक लोटा पानी का बरका है और थाली में दरका दो रोटी चल पड़े आके उसकी मां कहने लगी महात्मा जी खाना खाओ महात्मा जी कह लगे वीर साहब के बेटी खाना तो मैं जब खाऊ कोई मेरा नाम ले ले भगवान का वजन कोई ले और मेरा सेवक हो तो मैं रोटी खाऊं ना इसे मैं बिना उपदेशी का बोधन खाया ना करूं अखी नाम क्या होता है आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग बेटी नाम ही है ये जो ईत बकरी तुम करते हो ये तो सर्वनाश का कारण है ये जीव को हानि देता है चौरासी में डालता है और एक नाम दूंगा जो तो तुम अमर भी करेगा या तुम्हारे ठाठ कर देगा नो बोले जी, हम तटोटे में गड़े हैं मारा धन हो जाएगा अगर धन इतना हो जाएगा माई थरब लिया ना पड़े अगर साजी क्यों फिर तो हम नाम ले, ले लेते हैं नाम ले लिया क्यों निर्दन तो माया दिखा भाई भगवान तो पाथ सोचेगा जब थोड़ा बहुत सांस आवा अर्कोडी ने कहा दिखे कि मेरी शरीर सुख हो ज्यादा भगवान भी बजले पर तुम ये सुखो तो पहला ये काटी का छोड़ और जब जाकर तू तो भगवान भगवान बजेगा दोनों पुत्र ने नाम ले लिया महाराज ने खाना खाए एक रोटी खाई कुल खाकर रोटी और वह बूढ़िया इतने नेकने की जी गने दुखी सामता है महाराजी खान ने भी रोटी ना मिलती कई बार तो जो नू की, की खाकर रोटी वहां पर एक बेल बांध बकरी बांधने की सा पड़ी थी खाली वह चैन वह करके कट्ठी ऐसे चार लड़कर के छोरे का साथ मारी कड़ में नुकड़ा के उठे और फिर लात मारी फिर मुक्या मंड गए माई ने सोचा माई बोली महाराज क्या कर रहे हो क्यों बच्चे ने कोई गलती कर दी तेरे बेटे ताई सात पिड्ढी का दे दिया माई मने गुडिया ने सोची नरा पागल है खान की रोटी कोई ना नी डी का राज आज अब बकान लागरे से उन्होंने दिमाग में खराबी है इनके अपनी दिमाग की खराबी हम दूसरे में देखे कुदरती बात हो से। सोची बेचारी सची अपनी तिथि को देख के रोटी दसवीं पर मिलती कोई ना सात पीठी राज कैसे हो गया साधु बोला शायद स्वभा और जो चाहे सब कर दे ये पूर्ण भगवान थे अब पता चला भगवान किसे कहते हैं इतना कहके और अंतर ध्यान हो गए दिखाई कौन दिए वहीं से गुप्त अब ओए ओए ओए ओए ये तो फ्रिश्ता थे ये तो भगवान के अल्लाह के भेजे हुए थे मतलब चाला फाड़ दिया इनके पैर पकड़ने चाहिए थे आछी पापन हो एक दिन क्या हुआ कि तैमुर लंग श्याम के रात्रि के समय शाम के, के समय एरन के ऊपर थोड़ी मारे था घन ऐसे लोहार के किराए पर जाता था वहां पर बेचारा अपनी दाढ़ी करता था ओवर टाइम उसने देखा कि उसके साथ में एरन के साथ से चींटियों का बिल मतरी चीटी निकलाई इतनी चींटी होगी कि काला हो गया वहां का उस और वो सोचन पर विवश हो गया कि इस छोटी सी कीवी के बिल में और इतनी कीड़ी की तरह आ भाई भगवान तेरा विचारा इसे मतलब ऐसे एक अट्रैक्शन का कारण बना कि वो याद रहे सपने में बंदी छोड़ दिखाई दी उसी रूप में जो रोटी खा गए थे गई थी ले ले। पैसे तो कोई ना कि तू एक बार जगकर कर, कर दिया यू काम मेरा से भगवान जब चाहे ना सौदा हुए बनाया गया दोनों लोग पहुंचे है उधर से उसके मन में आ जाती है उससे रन वाले के ये स्थान कुछ तंग है इसको यहां से कोई ले लेना इस मकान को स्थान को थोड़े से वही साहब 20 गज का सारा सौदा था और मैं फिर अपना बाहर बना लू चाहे कुछ है में से एक साल में पैसे दे दे मैंने पैसिया की विदाब कोई ने कोई लेव ब उसने क्या किया उसने जाके अपनी माँ से कहा माँ वो महात्मा दिखी है सपने में क्या कहते थे बेटा किनो कहते भाई ऐसे ऐसे मोहन पढ़ा हर तुम बताइयो मचना किसी ने अरन मोल ले लो स्थान मोल ले लो न बोली बेटा दिखा तो मुझे भी थे रात ने पर मेरा न्यो समझ में न आयु वह के रहे थे कहे थे न्यो बुढ़ा गनाये धन सा गनाये धन से ना बेटा फिर के एक बार जिक्र कर ले तू जा उसने जाके जिक्र किया जो बोला भाई पैसे कब देगा अरे स्थान तो दे दूंगा तेरे पास ब्यून तक कोई ना पैसा अगर तेरा नौकर बनकर उतारूंगा चाहे कितने दिन में उतरे दिया छह महीने में पैसे मैं तेरे पूरे कर दूंगा अन्ना हुए तो मजदूरी आपके कर ही रहा हूं अगले दिन अपना पढ़ लेगा सारे सौदे नाथ मां बेटा ने डड़े लाके कच्चे इत इतनी दवार करी उसके ऊपर झोपड़ी गाली शाम के समय खोद कर देखा मोर सर प्या डूला गया बर्तन भरे पड़े एक का छोटी सी मटकी जाकर बकरी ले आ अब बकरी बेचती फिर घोड़े बेच गांव ने सोचा कि इस नगरी वालों ने सोचा कि व्यापार ने हाथ पकड़ लिया अब उसके पैसे दे दिए अपने नाम करा ली जगह अब क्या होता है कि उसने एक बार एक घटना देखी थी उस लड़के ने जब वो बनी पाल, पाली था जंगल को जंगल में पकड़ियों का उसी गांव की एक लड़की को राजा के दूत उठा रहे थे पहले इसे नकम में राजा होते थे बहन बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं होती थी सुंदर लड़की थी गांव की पानी बरकर रही थी और वो ताम टाम रहा करते थे वो जो ही उसको उठाने लगे उसने आवाज दी रही तमरलंग तमरलंग मुझे बचाव आई तमरलंग अपना डिंडा लेकर भाग्या था उन दूतों का सिर फोड़ दिया और उन और फिर वो लड़की को उठाई लेके उसके बाद उसके मन में ये रह, रह कर उठा करता है भगवान परमात्मा हे अल्लाह एक बार जब मैं राजा बन जाओ राजा का वकल तारो इसने हमारी बाण बेटियों की इज्जत लूटी है मतलब उसके मन में यह ऐसी घर कर रही थी प्रेरणा रही मन में उसके फिर उसकी वह वा फेरू कस्याई कि इस को टोपे है। देखो और कुछ उसके लिए क्या किया उसने अपना एरन नया और उसमें तलवार और ढाल बनाई गुप्त रूप से हा जंगल में ले गया जंगल में जाके एक एर्न निकालया वहां पर ढाल और तलवार बनाई गांव के जवान जवान बच्चों को क्यों उसमें भूखमरी ज्यादा होती थी उनको भर्ती कर लिया उन बच्चों से कहा कि तुम्हें एक रुपया महीने का दिया करूंगा और तुम मेरे सैनिक बन जाओ एक रुपया पहले तो हजार रुपया बराबर होता था मतलब कई हजार बराबर बल्कि दस पांच हजार कहना जो थो भी थोड़े हैं। तो उन्होंने एक अरबताना नहीं किसी को और सबको ये पढ़ा दे कि वो अपने अपने राजा अपने गाँव की लड़की को उठाकर राजा ले गया था ना उसके दूत उस राजा ने कुटाएंगे आप सारे बच्चे हाँ बिल्कुल सही है कि जवान बच्चे तो एक वहां पर डाल चलानी सिखाया तलवार चलानी सिखाया फिर उनको कहा कि आपने रिश्तेदारों को बुला लिया आप रिश्तेदारों के जवान मामा फूफी के सबने कट्ठे कर लाए एक एक रुपये में सब राज्य होकर आए और किसी को नहीं बताना उसने छह महीनों के अंदर कम से कम चार सैनिक त्यार कर लिए जंगल के मैं वही खाना वही पकाना वही लंगर और एकदम जाकर राजा पे चारों तरफ से गेर लिया उस नगरी का राजा गेर लिया तो राजा ने देखा क्यों ऐसी राजा था था उसने सोचा भी ना था कि कोई ऐसा हो जाते रे संग में चारों तरफ से उसके दुर्ग को किले को द... गेर लिया मंत्री कह मंत्री से कहा कि मंत्री देख चुकर के बात बनेगी मंत्री कह लगा जी इतनी सेना है अमन तो का चैन खा जाएगी आपने बस का कोई ना अच्छा आज सब ने अपने झंडे नीचा कर दिए सरेंडर कर दिया राजा को काबू कर लिया राजा को कूट छेत के अन्य बला तानता था मारता ना पर तू भाग जा अपने बच्चान लेकर क्यों कुदरती गुण होते हैं ये जब उसने देखा कि उए इसके बिल्ली हो गया उसने के मारो जाता रहा यहाँ से क्यों तो हंस था और परमात्मा ने साथ दिया तैमूर लगने लड़ाई नहीं करनी पड़ी किसी के साथ भी अपने आप सरेंडर करते चले गए उसके बाद वह सेना काबू करी दूसरे नवाब पर चढ़ाई कर दी वो काबू करा उसकी सेना काबू करी चंद दिना में दिल्ली का बादशाह बढ़ गया तमंग इतिहास पढ़कर देखना आप कि कितने गरीब घर से उठ के वो क्यों पहुंच गया वहां पे? रोटी तमर लंग को देनी तात बादशाई देनी रोटी तमर लंग ने देनी उस भगवान को दी तीन तो एक रोटी दी थी सात पीढ़ी का राज दिया यार नाम दिया यार मुक्ति करी मां बेटिया की दोनों काम किए तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक उसकी सात पीढ़ी ने राज किया तैमुर ने उसके बाद कहा था माई जो लात और मुक्के मारे है ना इसके बाद त्रिबेटियां का राज खंडमंडा टुकड़िया बट जागा औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान का राज छोटे छोटे बादशाह बन गए थे नवाब बन गए थे ये उस भगवान कहती आज की नहीं ये बहुत पहले की लिखी हुई किताब है उसमें ये तो कहते हैं लंग और औरंगजेब तक इतलक शुरू सरुमराद यहां तक उनकी वो आशीर्वाद फला अब इसने भगवान को मानता और सुदामा के एक मेल बनाने कृष्ण जी को मालिक मान लिया वो भी भगवान वो तीन लोग के और ये भी भगवान ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के जब जाकर बेरा पट्टा जब बराबर में दूसरी दुकान लागे जब नकली असली सौदे का ज्ञान होता है एक दुकान पर वो कुछ भी देव देख बढ़िया इसलिए इस बंदी छोड़ के शरण आने से ही आपको ज्ञान होगा हम विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को राहत दी वो राहत भी भगवान ने उससे ज्यादा दी कबीर भगवान ने उनसे ज्यादा दी अब हमने कृष्ण जी के बारे में सुना था कि एक बार अर्जुन और कृष्ण राजा राजा के पर पर चले जाते हैं हैं और वहां पर जाकर कहते कि हम भोजन क्योंकि राज ने अपने बेटे ताम्र ध्वज के लिए राजति करने के लिए एक विशेष आयोजन किया हुआ था पहले कोई भी कार्य जो करते थे राजा जन परमात्मा को प्रथम रखते थे यज्ञ हवन जैसा भी उनको जानकारी थी ऋषि द्वारा करवाया करते थे भगवान कृष्ण और अर्जुन एक माया का शेर बनाकर माया रूपी शेर बनाकर तामर अमोरदज के बाग में पहुंच जाते हैं और राजा संत सेवी गना था साधु का रूप बना कर गए थे जब सुना कि एक बहुत ही बहुत शानदार और सुंदर और अच्छी बातें बताने वाले संत आए हैं राजा और रानी और साथ में उनका लड़का नंगे पैरा भाग लिए हाथ जोड़कर कहते हैं रिसीवर भोजन की सुनाओ के भोजन पाएंगे भाई ठीक है अभी मंगाते हैं कि पहले हमारे शेर का भोजन खिलाओ और फिर हम बोधन पाएंगे कहने लगे जी शेर को प्रथम खिला देंगे क्योंकि तो यज्ञ में आए हुए संतों का आदर करते हैं अनादर नहीं करें वो कहने लगा कि ये मांस खाता है अगर मालूम है अभी मंगाते हैं मांस ये पशु का नहीं खाता मनुष्य खाता है अच्छा जी मनुष्य मंगा दें मनुष्य का मिल जाएगा कि कोई पलदार ने मत पकड़ लेना ये तुम्हारे परिवार खाएगा एक को अच्छा महाराज जैसे आपका गरीबदास जी महाराज कहते हैं महिमा कीज संत की मोर दज लख ले और टाला नहीं आ, महिमा की कीज संत की तनम सब दे और सिर मांगे टाला नहीं मोर दज लख ले मोर दज को देख लो संत की इज्जत न्यू करके देखा कोई संत होता है अच्छा जी अब यहां पर के था कि उसने ये कहा था कि जो आज इस शेर का भोजन बनेगा वो स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा क्योंकि इनकी आज्ञा पाचे नीमतला है स्वर्ग तो ऊपर कोई ना बहुत किस्े का भी कहते हैं स्वर्ग में जाएगा जो आज इस शेर का भोजन बन जाएगा, अब भाई यहां पर विवेक लोभ शुरू होता है ग्रीपदास जी कहते हैं विवेक बैराग नाम है त्याग का पांच पचीसों ही अब लोभ और लालच कर तैसा अब तीनों परमात्मा को चाहने वाली आत्मा थी तोमर तामर ध्वज उनका बेटा और रानी मोरध्ज की पत्नी पत्नी तामरध्ज की माँ और साथ में मोरध्ज उनको ये मालूम था यदि सर के जाने से स्वर्ग प्राप्ति होती है और सिर को तो एक दिन हमारा जाना ही है और इस तब तो बढ़िया मौका कब मिलेगा आजयु शरीर खत्म हो शेर का भोजन बने स्वर्ग में ले अब तीनों के मन में बेईमाना आ गया अब बेईमाना करे तो करे इनको महा राखे लोभ लालच ने पर ये लालच करे इस साइड वाला तामर धज कहन लगे की ऐसा है भगवान मैं इस शेर का भोजन बनूंगा लड़के को राज तिलक कर देते हैं आप कृपा करो और दोनों माँ बेटा राज करेंगे मेरा फर्ज पूरा हुआ मैं तो बोध स्वयं के ऊपर ही और मेरा सर काटो और शेर न खवा दो अब रानी कहने लगी जी ऐसी बात नहीं बने देखो मेरे आगे आग मेरा पति मर जा फिर मेरा क्या जीना रह गया ऐसे नहीं फिर मेरा कलंक लग गए जो कह विधवा का यु कलंक में उठना नहीं चाहती और तुम पिता पुत्र राज मेरा फर्ज पूरा हुआ बच्चा आपका हो गया अब मेरा शर मैं अपना भोजन और शेर को खिलाऊंगी अपना शेर, शेर मतलब शरीर अब ताम्र धज ने सोचा तू रह गया ताम्र तामर ध्वज उनका लड़का कहता है पिताजी देखो मैंने मात पिता की सेवा तो कुछ करी कोई ना आपके ऊपर बोझ ही बना रहा सत्रह अठारह साल तक और आप बताओ तो मैं से एक भी मर गया तो मेरा फर्द माँ बाप की सेवा मेरे पर बनी कोई ना तो मैं ऋण मुक्त कैसे हूँ सूच बैठ जा इसको ज्ञान कहते हैं इसको जानकारी कहते हैं विद्वान कहते हैं और पूर्ण विश्वास कहते हैं संत की बात पे कि आज जो कह रहे हैं ये सच्ची बात है आज जो भोजन बन जाएगा वो स्वर्ग जाएगा वो कहने लगा लगे जी मेरा नंबर ला दो आप तो पिताजी मेरा फर्ज उतर जाएगा कृष्ण जी कहने लगे भाई तुम तो मर जाएगा कोई कह फैसला ना करते चलो तो मैं फैसला देता हूं अगजी आप कर निर्णय <laughs> कृष्ण जी ने कहा कि तामर ध्ज अपने लड़के को तामर ध्वज लड़के को और इसके माता पिता दोनों <laughs> आरे से काटे आधा आधा बीजते हैं और तब ठीक जब ये शेर खावे जैसे आपकी इच्छा हुक्म उसी समय ना धोकर तामरदज को बैठा लिया और एक तरफ पिताजी एक तरफ माँ आरे पत शर न लाएगी जब आधा शर कट लिया उस समय कृष्ण जी कहते हैं कि दा अंग तो इधर डाल दियो शेर के आगे और बाया काम नहीं आवा ये काल का होता है इसने एक तरफ होगा देना उसने समय तामर धज की आख्या में आंसू आ जाता लड़के की तो रो न लाग गया मैंने ये कहा था आख्या में आंसू भी नहीं आने चाहिए तुम्हारा रो गए तो यु शेर कोना खाओ तुम तो फिर राजीव का भोजन नहीं बना रहे इतने में वो शेर उड़ा कट लिया मोर दामर कहता है महाराज जी मैं न्यो को न रोता मरता मरता बोला लड़का मैं रोता हूं कि शायद मैं मैंने मैं ये रो रहा हूं कि मैं नीच आत्मा होंगे घने माड़े कर्मों का मेरा पाप का शरीर है जो तो कि आधा शरीर को खिलाया जा रहा है आधा यू बेकार होगा इसलिए मैं घने पाप का जीव होंगा इसलिए आधा शरीर मेरे को आपने कहा ना आधा काम आओगे यू किससे काम को तो मैंने ये सोचा कि मैं पाप जीव था पूरा भी काम ना आया आपके इतने कहते कहते उम्र जाता है तो उसमें वो उठ कर चल पड़ता है कृष्ण और अर्जुन कहने के भाई तुम तो रो सो बोजन कौन क्रांति दोनों रानी और राजा चरणा में पड़ गया उन महात्मा के महाराजी मैं कोई ना रो बालक था इन वीरा कोई ना था मन काट दे जाओ मत नारू इसके रानी का जी मेरा नंबर ला दो वैसे कति नहीं रो बड़ा प्रसन्न हो गया वापस का आ बैठे और कार्य ने और लड़का जीवित कर दिया कानो वन अब न्यूका बंदी छोड़ कहते हैं कि बिल्कुल इसी के आधार पर हमने उनको भगवान की संज्ञा ब लिया ठीक है अभी मन्नू जो है कृष्ण का बाण जा और उनका पांडवों का सर्वनाश हुआ था उस समय वंश खत्म हो रहा था अभी मनु जीवित नहीं हुआ जब कृष्ण जी वहीं था वो क्यों ना जीवित किया अब ये बातें सोचोगे जब जब ज्ञान होगा जब कबीर साहब की बाणी समझ में आती है ये जो ये करके जाते हैं ये ऑलरेडी पिक्चर है इन्होंने इतना ही करना वो नहीं कर सकते इनकी पावर से बाहर है ये नहीं कर सकते थे अब भगवान अब भगवान कबीर साहब की महिमा आपको सुनाता हूं जो हम कथाएं सुनाएंगे ये अनभिज हैं आपके लिए अनभिज क्यों हैं? क्योंकि आपने कदम सुनी कौन है और सुनने से ही ज्ञान होता है ये कथाएं सुनी हैं तो हमें मन को स्वीकार हुई अनहोनी। और भगवान माने एक समय कबीर साहब के चौसठ लाख से सो चुके थे ऐसे ऐसे चमत्कार जो सुन के मुर्दे तक जीवित कर दिया करते थे सिकंदर लोधी की जलन का रोग जो कि मौलवी से ठीक हुआ ना और हिंदू संतोष से हुआ ना और दवाई बैद खत्म लिए बंदी छोड़ के हाथ लानते ठीक हो सब से सिकंदर लोधी किंग ऑफ द इंडिया भारत का जो बादशाह थे और फिर देखा उसकी हालत चरणाम सिकंदर लोधी पर यह कथा हमारे तय पहुंची है कोई ना ये तो साढ़े पांच वर्ष पुराना इतिहास है लाख वर्ष पुरानी रामायण को ना हम उसको भी सत्य मानते हैं और इसको जो साढ़े पांच वर्ष तो पीढ़ी दर पीढ़ी बता सकते हैं आदमी के ऐसे ऐसे हुआ था इसको सत्य नहीं मानते एक सम्मन नाम का मनियार था और गरीब इतना था एक आधी की उनकी जून भी उग जाती थी यानी रोटी भी समय पर प्राप्त नहीं होती थी घर में तीन प्राणी थे सम्मन सेवु उनका लड़का नेकी सेव की मां सम्मन की पत्नी और तीनों परिवार ने नाम ले लिया बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का एक बार कमाल नाम का एक मरिया हुआ बच्चा जीवित किया था कबीर साहब ने मुर्दे को जो जल में बहनता जावा था और वो शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था उसके आग्रह पर उसकी हट के कारण बंदी छोड़ में लीला दिखानी पड़ी और उस लड़के को अपने बच्चे के रूप में रखा हुआ था वो कबीर साहब की बहुत सेवा करता था नाम दिया उसके मन में अभिमान हो जाता है कि मेरे जितनी सेवा कबीर साहब की कोई नहीं कर सकता एक दिन कबीर साहब की आज्ञा कह दी कबीर साहब ने सोचा लड़के का मन में अभिमान हो गया अरेबा सही सनमान जीवन चाहे सेवा का हो चाहे धन का हो और दान का हो चाहे भगती का हो चाहे सिद्धि का हो जाए अभिमान परमात्मा ने कति पसंद नहीं है तो कबीर साहब ने सोचा ला इसके भ्रम न तोड़ू सेवक तो इसने देखे भी ना अभी तक जैसे अर्जुन का विमान हो गया था कि मेरे जैसे किसन जी आपका कोई साथी नहीं होगा उसके भ्रम न तोड़ने खातर वहां ले गए थे शाम का समय था शेख फरीद और साथ में कमाल और कबीर भगवान तीनों के तीनों दिन क्षेपन वाला था सूर्यास्त होने वाला था और समन के द्वार पर एक कच्चे से मकान के आगे आगे पौड़ी थी पीछे आंगन था उसके तो पीछे मकान वो पीछे मकान में बैठे तीनों के तीनों अपने बंदी छोड़ की तरचाई गा रहे थे कि हमारे बाग में ना जाने कब भगवान बंदी छोड़ के दर्शन होंगे आपस में विचार कर रहे हैं कि हमारे गरीब भाग के घर में बंदी छोड़ क्यों करा सकते हैं जिनके चौसठ लाख से सा जन राजा तीन तो नरेश थे उनके सेवक एक तो बीर बगेला काशी नवाब बिजली खां पठान मघर का नवाब मुसलमान और दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान और इसके बाद अन्य इसका यजुर्देव भी उनके सेवक थे एक राजा था राव यजुर्देव काफी इतने विचार कर ही रहे थे इतने में बंदी छोड़ने जाकर बाहर से आवाज लगाई कि तीनों के एकदम कान खड़े हुए कि महाराज जी जैसी आवाज आ रही है में सोचे हमारे कान विचर कर रहे थे ना विचार कर रहे थे सोच रहे थे शायद वैसी आवाज आई है मारे द्वार पे और वो परमात्मा की ऊपर सकते है समय को नहीं दोनत ना, नाटे कोने ना पर समय नहीं इतने में फिर आवाज दी भाई सम्मन गर्पा है कोई बोली महाराज जी खड़े हैं आवाज़ उनकी है ना महाराज जी की सेवन देखा के महात्मा खड़े हैं महाराज जी खड़े हैं तीन तीन जने नेकी ने देखो हो तो महाराज जी डांक दी सारे के सारे नंग उस पिछले गर्मा तंगन मार कर पोली मार और खड़े होकर जो कहे दीन दयाल अब कैसे आना हो गया क्यों कर दिया जीव की पे। क्या ख्यामा पानी बराया। आ तो उसे में कमाल कहता है कि सम्मन महाराजी को अंदर भी चालन की कहोगे का काले खिड़े रहोगे ओहो, फिर जैसे सोपन सा टूटा एकदम कोई बिछोना लिया था कह समन तो उनके पास बैठ गया शिव तो नेकी अंदर घर मचली गई और इधर साइड में एक और गली लाग गई थी उधर से एक दूसरा गेट भी था उनका तो सम्मन थोड़ी देर बाद से कहने लगा महाराजी भोजन की सुनाओ भाई भूख लगी है सम्मन पैदल चल कर आए भाई खाना खाएंगे जरूर आके कहने लगा नेकी नेकी कहा भोजन बना महाराजे के लिए कहने लगे जी गर्भा भी को आटा को खत्म हो गया एक, एक रोटी का भी आटा को कहने लगा तो किसी तो मांग ला पड़ोसिया कहते जो बोली मैं तीन चार ग्राम में गई हूं जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वो दे देंगे तीनों नाट गया गय? हम अपने बंदी छोड़ के महिमा गनी गाया करते मारे कबीर साहब ने मुर्दा जिंदा कर दिया हमारे कबीर साहब ने सिकंदर लोधी की वजलन ठीक कर दी नू कर दिया ये लोग हमारी करते थे मजाक उड़ाया करते कि वो जुलावा क्या कर सकता है वो बकाउंड क्या आज ये इस उद्देश्य से नहीं खाना दे रहे कि आज तो थोड़े कबीर साहब थे देंगे। नहीं तो नगरी में कोई आटा दूबर नहीं होता दो आदमी लेकिन इस उद्देश्य से आज ये निकमे पड़ पा रहे हैं। जो बोले तू तो अपना चीर दरिया किसे ते? ला तेरा चीर ये कपड़ा लूं। और डनाता दरियां किसी का गह इसके बदले दे देगा कोई यान बोले मैं इसको भी लेकर गई थी ये दो तीन जगह तो फटा हुआ है कोई ना लेता इसने अब अपनी औरत का चीर तार गुरु जी खात्र बनाना इस चीर का प्रथमा भारत होगी थी और ये ये भी नहीं नीत किस किलाते ओडना तारक है अपने गुरु के लिए बोल अब सतगुरु सतगुर खात्र बनवा दो नहीं वो भी फटा हुआ पाया जमीन पर बैठ गया और कल जा पकड़ गया छापा पी जी भी पहली बार भगवान आए रोटी तक का ये भगवान इसे कर्म प्राणी को पैदा भी क्यों जाता वो काम नहीं चला कहने लगी ऐसे रोने से समझ चाल ना होए नो करो अब तो आज जोड़ लो महाराज जी से कहो महाराज जी सुबह भोजन खिला देंगे महाराज संत बड़े दयालु होते हैं इशारों को पकड़ते हैं। और ये मैं सुबह बख्ते भोजन बना, बना देंगे सुबह कहां तो से बना देंगे दोनों पिता पुत्र चोरी कर लेना रात में जाकर और महाराज जी का भोजन करवा देना जो लड़का रोजाना सुना करता था कि चोरी करना माँ होता है वो नीच आत्मा होती है जो चोरी करते हैं चोरी से अच्छा तो भूखा रह ले वो भी अच्छा होता है कहने लेंगे माँ क्या करिए आपको तो? चोरी करने वालों के नाश होता है महाराज जी बताते नहीं ने बोली बेटा बात तो तू ठीक कैसे पर यह चोरी और तरह की होगी इस चोरी के करने से पाप नहीं बेटा पुनः होगा नेकी से सेवु से नेकी कह सुन बेटा सुन सेव सुर ज्ञान या मैं अकाश है नहीं भाई चोरी कर दे दान तो बोला माँ पहला चोरी करें फिर दान करे पाप तो है ही बेटा मैं बताऊं तेरे को ये नगरी वाले आदि रहे हैं ये जान का बकवाद करेंगरी करे। से भूखे चले गए या गर्क हो सकती है ये तो नादान ना बेराकोन बिजड़ी का अथलावे थे पर इसके लिए बेटा हम हमने ज्ञान है हम सत्संगी है तो इस अनर देना पुत्र एक कथा सुना उस बच्चे को कि एक नगर में बहुत पैसे वाले व्यक्ति रहते थे और पैसा का पहला काम है मस्ती आना कोई भी संतों का आदर नहीं करे एक समय की बात एक सिद्ध पुरुष अपने के और उस नगरी के बाहर गोरा बैठ गया बाहर वाई और वो संत क्या करता था एक संख बजाता था समझदार गांव के जो व्यक्ति होते थे पता लग जाता संत बाहर आए उनके लिए नगरी से बना बनाया और कुछ बिना बनाया सूखा भोजन ले जाते थे जैसा वो स्वीकार करते वैसा ही दे देते थे बना बनाया खाते थे तो बना बनाया ले जाते थे कई महात्मा आप बनाकर खाते हैं तो सुखा सीधा ले जाते थे उस महात्मा ने तीन बार शंख बजा जोर जोर तय कोई नहीं गया रोटी ले उसने अपना शिष्य भेजा के जा पुत्र ना सुना होगा रोटी भोजन मांग भिक्षा लिया लड़का लेकर झोली चल पड़ा चारों सारे गांव में घूम लिया जो साथ जाओ वही कहे करके खाया करो करे बिना ना मिला है आया सुबह आ गया जोली का दो चार गाँव पांच सात घरों में गया वापस आ गया कहने लगे महाराज जी किसी भोजन ना गाया महाराज जी ने सोची कि देर होगी थी शायद किसी सोच आगे होंगे रोटी का समय नहीं था इसलिए ना डालिया होगा बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा बेटा सुबह फिर जा तू सुबह फिर गया सारे गांव में घूमया दुलसा जाओ नौका मस्टंडे की उम्र है तुम्हारी करके खाओ हमारे पलदार लग जाओ कोई का खेत में काम करो वापस आ गया संत बोला भाई जब वो वापस जा रहा था एक बाहर वाई सी कुम्हार का घर था और बहन भी थी दो तीन तीन चार बालक थे वो देख रही थी कि महाराज ने रोटी आ रहा था सुबह दस दस एक उसने सोची मैं वो बोली हो सकता है छोटी जाति वालों के महात्मा लोग भोजन नहीं खाया करते पर सोची कि ये बालक भूखा होगा माँ ने औरत ने बच्चे की बड़ी चिंता बने आकर कुदरती बात है एक छोटा सा बालक मासूम दस बार पंद्रह साल का रोटी सामने भी ना मिली और पैदल चालक आए होंगे काली बोली महाराज जी न वे, वे के बाद के लगता है बोधन नहीं मिला हकना को नहीं मिला सामने भी नहीं ना कि मैं हूँ ऐसे कुमार के करते हैं छोटी जाति से और मैं सामने भी नहीं बोली मन तक रहा था और अब भी मैं इसलिए कह रही हूं कि भूख लागी होगी आपने कहा मई मन तक घनी भूख लाग रही से मेरे पास ये भोजन बना बनाया है अगर आप चाहो तो ले जाओ मेरी जाती है ऐसे लल्ला माई गालता दे गुरु जी आदेश देंगे तो खा लूंगा अर ना मान कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे कुमार ऐसे। के घर थे आस वो डलवा ले गए जाके कह लगे पुत्र भिक्षा मिली अगजी ऐसे ऐसे सारे गांव बनवा घूम आ किसी आंबरी बल्कि गाली देने लायक गए डंडे ताई ठा लिये और बाहर एक बहन थी विधवा बेचारी और कुमार के करते घर वाले मैंने कहा था मारा जी से बता दूंगा आदेश देंगे तो खा लेंगे न बोला बेटा ठीक सोजन पा रोटी खा ली दोनों ने और जाकर उस लड़की ने कह दे गाम छोड़ देगी अपना सामान उठा ले जा अब उस लड़के ने सोची पटन के काम हो गए उस साल रोटी दी और उसी ने कहू गाम छोड़ दे नहीं बोला बेटा सुन बताओ उसको कह दे कि आज रात को या नगरी खत्म हो जाएगी और उसके कान में बता दिए किसी को बता देगी तो खैर नहीं है अपना ले जा, और जहां जाकर रात हो जा रुक जाएगी थोड़ा खाई तो बार बार बस जाएगी ये आदेश है ये मेरा वरदान है उसे अड़सठ का फल एक है द्वारा संत जमाया अड़सठ का फल होता है साधु को भोजन खिलाना पर साधु हो गए हाँ फिर तो बात सी मच्छी बन गई जाके कहने लगा बहन महाराज जी ने मारा नूर न्यू कही से अपना सारा सामान उठा ले जा और चुप करके चाल पड़े जा तू रात हो जा डट जाइए उड़े तो बस जाएगी और बताना नहीं किसी को रात ने या नगरी राय को ना या तो खत्म होगागी अब उसने संतों की बातों पर विश्वास होता था पहले कर दिया करते इस काम नहीं है तो वो कजी अपना फटाफट पर सामान और चलती बनी आठ सात किलोमीटर जाकर रुक गई अपना बड़ा का झोपड़ी डाल दा, खाटा देगा कपड़े अपना सोगी रोटी बना खाकर रात्रि के समय भूकंप आया और वो नगरी के जो सारे के सारे व्यक्ति दबकर मर गए इतना भयंकर उसका ऊपर हलन का असर हुआ कि सारी नगरी खत्म हो गई बेटा अटा कि ये हो जाया करे। ये नादान हमने बेरा पट गया ये मोहन नहीं दे पुत्र इस नगरी का अन संत खाएंगे आशीर्वाद मिलेगा ये जीवित रह जाएंगे ये तो माया में हो गए फिर ने बोला ठीक सर हम जाएंगे साहेब से कहा कि साहेब सम्मन बोला सुबह रटी खुआ जाएंगे महाराज जी अब ठीक है भाई अब पानी पिया ना ये तो भूखा जाती रही के हो गया नहीं भूख भाई बनाइयो भी मत ना बना दिया। ना जी सुबह बना अच्छा रात्रि के समय दोनों पता पुत्र चोरी जाते हैं एक सेठ के मकान में चोरी का पाड़ लगा लिया यानी कुंडल बनाया सुरक्षा कच्चे मकान होते थे उसमें जाकर इतना सुराख मना लिया कि आदमी अंदर घुस समन कहता है भाई मैं जाऊंगा अंदर बेटा तू मत आइए और बाहर खड़ा मैं आटा दे दूंगा तुझे लेकर भाग लेना समन बोला पिताजी आप बड़े हो आप पकड़े गए तो गांव आपको जो है ना सजा मिलेगी मैं बालक बाजूंगा अः दुनिया न सोचेंगे बालक था छोड़ दीजिए मन माना रहे मोजा समन बोला भाई पर रेम का खाता को नब तू तो मर गया बेटा हम किसके लागेंगे फिर हमारे पास क्या बचेगा तू तो मत जाना मैं जाऊं सुपुत्र नहीं पिताजी मेरा हाथ जुड़वा ले आप बार खड़ेरा इतना ही कहते ही और वो अंदर घुस गया सुराख सम्मन बोला बेटा ज्यादा मत लेना ढाई तीन से राटा बस महात्मा महात्मा खात नहीं वो भी लाओगे जाके उसने अंदाजे से ढाई तीन तीन से राटा ऊपर पैर टेक गया एक किनारे पर का उसका पलडा खड़ा हो गया छेठ जाग गया चोर चोर करके और शिव को पकड़ लिया और शिव चुप चाप कोटली बगा दी वाँध रखी थी जो कपड़े माता कहने लगे पिताजी मेरे को बनिए ने पकड़ लिया <coughs> और आप महाराज जी को बोधन करा खिला दिया और पाचा बताइयों मैं पकड़ा गया कि रोटी नहीं खाएंगे वह और समझ लेकर पोटली बांध लिया और लड़का बांध दिया सेठ थाने बोला सत्संगी तड़का बताऊंगा थारी करतूतों का बेरा पटेगा ये थारे गुरुजी आते हैं ना ये चोरी कराने आते हैं अरे बेरा पटेगा तुमने काला मुंह करेंगे उनका और कुटेंगे यहाँ पर और सजा करवाएंगे <coughs> और निकमोगेल तुमने देखिए सोचा था अब चलो भाई उधर जब वो लेके गया आता तो उसकी लड़ पत्नी बोली कि लड़का कहाँ है तो बानिये ने पकड़ लिया अब देखो अपने उसके कहा विचार गए बहन के, के महाराज जैसे नीत नहीं पहली बार गुरुदेव आए लड़का पिछाना जागा और गुरु जी का कालामू होगा रोटी तो खिलाई कौन जलूस का डुआ दिया मैं बोला बेटा न अपने पति से कहती है कि तलवार ले जा बेटे की नाड काट लिया जन्म होगा कपिया इसके महाराज जैसा तो ऐसा नहीं होगा गुरुजी की बेचती होगी ना नी से सम्मन लेकर तलवार आ गया आके कहता है सम्मन सेवू एक बार दो बात करूं बेटा नाड़ बार काट ले सुबह ना जाने हम मिल पावा ना मिल पावा राजा के राज से सजा होगी बेटा दो बात करूं सुखिरी बार उधर सेव के मन में आती है कि बदबंदी छोड़ आज मेरे पिताजी मेरी नाड़ काट ले ना तो चाला हो गया तो गुरु जी का बेजती बनेगी एक क्योंकि वो एक रस है सत्संग का भाव जो है वो ऐसे बना देता है सारे परिवार को कहने लगे सेठ जी बार मेरे पिताजी खड़े दो बात करना चाहते हैं यदि आप कहो तो मैं बात कर लू तुम तो भाग जागा मैंने सारा बेरा था रिचाल का अगली सेठ जी मेरे पैर ने बांध देख कर और इतना डीला कर, <coughs> कर, तो कर, कर दिया मैं गर्दन बाहर काट लू इससे ज्यादा मत करना ने सोचा कि चोरी कर राखी की बात इसे और कर कर दे पैर दिया सिर बाहर निकाल के अब हाथ में करद थी पीछा लकोली गर्दन के नहीं कट गया पीछे हाथ हो गया तो सेव करने लगा पिताजी कान कर ले ले मेरी नाड़ काट कुकर लेकर ना कंधे कट पिताजी गया तो बाप है ना आजमन बेरा फट जाएगा मैं तेरा पुत्र हूँ अगर मैं तेरा तेरा अंश हो तो मेरी गर्दन काट देखा के मुँह दिखाओगे कल आप और गुरु जी आगे लाके बनेंगी अब ये जो बात लड़के के मुंह से सुनी ना एकदम गर्दन काट दी छोरे की और सर न उठा को गया सिर को उठाकर दे दिया कि वो लड़के का सर तू वापिस जा छोरे की लाश बार पाओगी वापिस गया तो सेठ में सोचा कतल हो गया वाकर लड़का दूर गिर गया लाश अपने मकान से भी पांच सात मकान और दूर अपना लीप जाप कैसा कर दिया जैसे चोरी कौन होगी शिव गया समन गया तो सेव की लाश पड़ी लाके का दे उल्टा लिया जाके कोने में कोठे में घेर के ऊपर बोरी रख दी और उसकी मां रोटी बनावे रोटी बना के कतियाँ आखियां मासू भी जानकारी महसूस भी नहीं होन होंगे कि मेरा छोरा कटे पड़ा एक का लड़का वो ही मरया पड़ा तीनों महात्मा आकर बैठ गया कबीर भगवान कमाल और फरीद तीनों आ तीन दौड़िया में कसोरिया में रोटी डाल दी कर दी नहीं बोला भाई छह में करो इनको भाई उन्होंने सोची बेरा ना पट दिया हम ना ना करें कर। नहीं करेंगे छह में डाल बोला तुम बैठो इस साथ में अब अब में कबीर साहब कहते हैं आउस, से से ये प्रेम कटा के के शिषा और बैठा पंगत मां नहीं ग्रह ओ से बोल सत गुरुदेव उस लड़के के लड़के ऊपर शीश जुड़ के और पंगत मा देखा और माता देखें। दिनों का कोई और निशान भी कौन उस लड़के के बोल बंदी छोड़ कबीर सा बंदी छोड़ करे मौजा मौज करे कबीर साहब बोले <coughs> इतना धन दे दिया सम्मन को उस थोड़े से समय में उस नगरी का एक नंबर का सेठ हो गया और की, और उसकी माँ वो तो पार होगी उसी ज़, उसी जन्म में अब सम्मान था घरबारी उसके मन में समस्या उसके मन में एक शंका उत्पन्न होगी पापी जीव था मैंने पिछले जन्म में पूर्ण नहीं किया? और इसके कारण मैं इतना गरीब हो गया कि गरीब गुरु महाराज के लिए मन अपने लड़के का सर काटना पड़ी है। मतलब वो आखिर तक उसके मन में ये शंका बनी रही कि मैं साहूकार होता ना पैसे वाला तो ये जन्म नहीं बनता है मेरे है अंत में ने मर गया अगले जन्म में नौ शेरवा का बादशाह बना दिया कबीर भगवान ने और अस्सी गंज खजाने दे दिए अस्सी खजाना एक एक अरब का खजाना होता लाल हीरे पन्ने लेकिन माया का पुजारी कंजूस ना हो जा कबीर साहब गए साधु का रूप बनाकर कंजूस इतना हो गया दवनी खर्च ना करे, कबीर साहब जाके लगे भाई दान पुण्य करो भगत जी राजा से तो नौशेरवा का बादशाह कहता है दान तो कर दूं पर चौनी तो तक होने मतलब इतना कंजूस हो जाए पैसे को नहीं दान तो कर दो महाराज जी बला बला के 80 हजार ने तो कोले हैं जी मजाक ना पड़ेगी नुग नुग बेटा खर्चनीत नीत नाल मुरादा जिसी त्रिनीत उसे हो जाएंगे उन्हें सोचा महात्मा जो कहते हैं वो ही हो जाया कर देख है वो सारे कोयले हो रहे और मारी या खड़ा हो गया यू बोला भाई दान कर दे कर इसने उसे बना दो अगली दान कर दूंगा अगर ज्यादातर दान कर देना ज्यादातर कर दूंगा देखूगा फिर उसे हो गया उस दिन भंडारे ला दिए खूब दान किया दान दून कर लिया ना फिर पाचत प्रस्ताव समय भी अच्छा देख उ कहते सारा खजाना लुटा दिया आछ मौज मारू हो घोड़े खरीदू हो अंत में मरे गया उसके आसंख्या नहीं निकली भगती भक्ति तो भूल बल गया तीसरे जन्म में बलख बुखारे का बादशाह बना दिया अब देखो लगातार तीन जन्म तो दिए और बलख लगातारे का तो बादशाह बना, ये लंबा इतिहास इतना जल्दी समाप्त नहीं होता बंदी छोड़ कबीर साहब की तुमने लीला शुरू भी नहीं कर पाया वो अभी कम से कम भी 100 ऐसे परमाण हैं आदमी समय है और चक्कर काटे ये बलख मुखारे के बादशाह को कैसे सुलझा इसका लंबा किया है फिर कभी बताएंगे फिर में लगा सुनने लगाई अपनी शक्लों की साधना हमने करनी चाहिए और पूर्ण मुक्ति का हमने साधन बनाना चाहिए अब आप देख रहे हो कि कबीर साहेब भी भगवान थे और वो भी भगवान थे कोई तो कर कर कर कर सके और एक, एक कर दे, और एक एक लाख कर दे दे ऐसे हम ये है, पावर है, ये पावर्स होती उनकी निष्क्रिय पावर बताई भी कर सकते हैं और ये जो चावे कर सकते हैं इनकी पावर सीमित है भगवान धर्मा विष्णु में इसकी इनकी असीमित पावर है अनबाउंडेड है <laughs> सतलोकम चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी साच कहु ना झूठ रती भर तो बात मान ले मेरी सतलोकम चल मेरी सोरता मत ना लावे देरी साच ना झूठ रती भर तू बात मान ले मेरी प्रथम जाना सतसंग के माँ चर्चा सुनना आत्मज्ञान की और सुन कर सत्संग जागी ना तू पूछ समान की प्रथम जाना है सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्मज्ञान की और सुन जागी ना समान की। बर्त या ना की काम की जाकर का नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की तीर्थ व्रत या पत्तर पूजा कोना न किसे काम की ले नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की मत ना सुनना इस मन सैतान की से सच कहू ना झूठ रती भरे तो बात मान लेर कुटी सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लवे देरी साज कहू ना धूठ रती भरी तुम तो बात मान लो काल लोक में कष्ट उठावे उठाव कोना तेरा ठिकाणा मात पिता संतान संपत्ति का यो झूठा तरीता इस काल लोक में कष्ट उठावे यो को तेरा ठिकाणा मात पिता संतान संपत् का तो झूठा तमरी ता तान <coughs> जाप अजपा मिल जावै फिर में मन लाना सार सबद तेरे घट ते बंधन आका सड़ जाप अजपा मिल जावै फिर में मन लाना सार सबद तेरे घट ते बंधन उड़ जाती भरी सतलोक को चल मेरी सुरता एमत ना लाव देरी साच कहू ना झूठ रती भरी तुम बात मान दे रे <स्ति> तिर कुटिम जा कही सुरतं चारों ओर लखावे शब्द गुरु वहां प्रगट होवे जा करवावे वे तिरकुटिम जा कही सुरतं चारों ओर लखावे शब्द गुरु वहां प्रगट होवे वात जा करवावे वे <coughs> नूरी रूप गुरु का ही तेरे अग अग जावे सतलोक में मेज बिवास लड़ लड़ाए जन्म मरण मिट जावे सुरतं हो तो अमर काया तेरी साथ कहू ना झूठ रती भरी तो बात मान लिख मेरी में चल मेरी सुरता हे मत ना लावे देरी सा कहू ना झूठ रती भरे तू बात मान ले सतलोक में जा कहे तेरे संकट कट जा सारे अगम लोक और अलख लोक के वहां दिख सभी नजारे सतलोक में जा कहे सुरता तेरे संकट कट जा सारे आगम लोक और अलख लोक के आहां दिखें सभी नजारे लोग अनामी जावेगी गीवा कोना मिलें चोबारे आत्मा और परमात्मा कोना कोते न्यारे लोक अनामी जावैगीवां कोना कोए चोबारे आत्मा और परमात्मा परमात्मावां कोनारत न्यारी रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा व पूर्ण आनंद लेरी साच कहो ना झूठ रति भरे तो बात ले सतलोक में चल मेरी सुरता हे मत लावे देरी साच कहो ना झूठ रति भरे तो बात मान ले ये प्रथम जाना सत्संग के मांचा सुनना आत्मज्ञान की और सुनकर सत्संग जागी ना तो तो पूछ सवान की पूछ सवान की कुत्ते की पूछ कते जमनो की, की मांस नी पाई वह सिद्धिकरण के लिए डाली थी फिर तो तो ऐसी है अगर सत्संग सुनकर भी आत्मा में सरनाटा नहीं उठा तो कुछ नहीं फायदा फिर तरा जीने का मनुष्य नहीं पत्थर हो तुम फिर बताती हूँ तीर्थ ब्रत और पत्र पूजा ये को ना किस से काम की। ये तो चौरासी का पक्का ठेका ले रही ठोक और लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की और भगवान की भी मत नहीं बनेगी तो बात है और मत सुनना मन शैतान की चौकसी का लगेरी कालोक में कष्ट उठावा ये को तेरा ठेकाना यानी अपना स्थान है अपना स्थान सतलोक है वहीं जाकर हम सुखी होंगे जिस सुख को ढूंढ रहे हैं ना राज में सुख ना स्वर्ग में सुख ना बेटा में सुख ना बेटियां में सुख और ना संतान नदाद में सुख और ना राज में सुख राजा जितना दुखी नहीं डरती हमने घना सुखी दिख है देवता में सुख को नर्मा विष्णु महेश सुखी को ना कि नहीं है आना पड़ा और कितने संकट काटे लीला देखो उनकी एक दिन भी सुख का साथ लिया होता है हमारे लिए वो महान दिख लेकिन सुखी कोई नहीं यहाँ पे सुख है सतलोक में वहां पर हमारा ऐसा जन्म होगा जैसे यहां हो गया देव शरीर में लगा इन देवताओं से बढ़िया होगा बाल बच्चे होंगे पर तो मरण कोई नाम मरना नहीं चाहते क्यों नहीं चाहते कि हम उस लोक से आए हैं जहां पर कभी मरते कोई ना नाम नहीं क्यों गेरा ना, के ना है। मर है जब पता होती हुई मर रही है फिर भी नहीं मरना चाह रही तो क्योंकि हम ऐसे लोग से आए थे जहां पुरानी मरते कोई ना अब वह डुकलाड़ा मारे यहाँ कुछ भी कोई ना या ना देवता स्थाई ना ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे रहेंगे या चाला अब छोड़ कहते हैं। नाम आपको मिलेगा जिसको सतनाम कहती है और सार सार सब धन वो काटते फिर सारे जेवड़े रस्से बांध राके काल में। और फिर कहते हैं तरकुटी में आना कदम फिर बेरीदा खड़ी हो हा अठम पूजन खाते थे फिर वहां मत जाना बोले कभी फिर कह त्रिकुटी में जाकर सुरता चारों चारो लखावे जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहां जावे अपने का है। आ, कौन सा मिल रहा है वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब सतपुरुष नूरी कहती है नूरी शब्द गुरु शब्द रूप में वहां पर गठगे आपके सामने और न्योके फिर उसने जाकर उसका पल्ला पकड़ दे छोड़िए मतना से किते कभी भोजरा मैं कह अर्चय चाहे वो राए राए उसको छोड़ना नहीं है तने। इसको कहते हैं जा करवाना अर रूप गुरु का होकर तेरे आगे आगे जावे सतलोक में सेज बची हुआ चौकस लाड लो वहां असली सुखता में वहां आत्मा और परमात्मा का